अथ पापा कमा करम बाो नुझते सेहि क मेहि दुधो अकी तथो नगचरियान जाना नपकाशका थंडिशसाइ का रजो वज्जल कुकुति प्रधानम शोधी मच्चम अविट्रेन कंको तो चेपी सम चरय तोंय ब्रह्मचारी सब भूतेसु निधम सुब्राह्मणे सोशम सु सभी हिरी नेधो पुरीशो कोची लोकस्ो निंदम बोधती असो भद्रो कसाव असो यहाद्रो का विठ्ठो आता श्रद्धा शीलन चीयधिधम विन च संपन्न था दुखकूत्र अथ पापा कमा करम बात आपकर्म करते हुए वह मूल उसे नहीं बुझता है लेकिन पीछे वह दुर्बुद्धिजन अपने ही कर्मों के कारण आंख से जले हुए की भांति अनुताप करता है महत्वपूर्ण है एक एक शब्द समझने जैसा है सरल सा देखता है सरल नहीं बुद्धों के वचन सदा ही सरल दिखते हैं, उनके भीतर की सरलता से आते हैं इसलिए वचनों में कोई जटिलता नहीं होती लेकिन जब तुम उन्हें जीवन में उतारने चलोगे तब अड़चिन मालूम होगी बुद्ध वचनों को समझना सरल जीना कठिन होता है जीने चलोगे तब पता चलेगा कि उनके सरल से दिखाई पड़ने वाले वचन प्रतिपग हजार कठिनाइयों से गुजरते कठिनाइया तुमसे आती जटिलता तुम्हारी है मार्ग के पत्थर तुम पैदा करते हो लेकिन तुम भी क्या करोगे तुम तुम हो अगर तुम भी जागे हुए हो तो ऐसे ही बुद्ध वचनों के आकाश में उड़ो जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं पक्षियों के लिए आकाश में उड़ना कैसा सरल है सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती स्वभाव से ही लेकर आते लेकिन आदमी अगर आकाश में उड़ना चाहे तो जटिलता आती आदमी के कारण आती ये सारे वचन बड़े सरल है कभी कभी तो तुम्हें ऐसा भी लगेगा किसी ने पूछा भी था पीछे कि जब आप वचन करते हैं तो बहुत सरल लगता है जब आप समझाते हैं तो और कठिन हो जाता ऐसा होता होगा वचन तो सरल लगता है लेकिन जब मैं समझाता हूं तब तो मैं तुम्हारी कठिनाइयों को उभार के सामने लाता हूं वचन से तुम्हारा तो कोई मेल ना हो पाएगा तुम तो मरोगे तो ही वचन से मिलन होगा तुम तो मिटोगे तुम्हारी ये चट्टान तो पिघले बहे तो ही इस धम्मो की तुम्हें प्रती होगी तो जब मैं बोलता हूँ तो बुद्ध के वचन पर ही ध्यान नहीं है क्योंकि वो ध्यान अधूरा होगा तुम पर भी ध्यान है बुद्ध के वचन से भी ज्यादा तुम पर ध्यान है मैंने एक सूफी कहानी सुनी है एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा कि मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूँ बहुत अंधेरे में जी रहा हूं अब मेरा दिया चला दो उस फकीर ने कहा कि देख भीतर का दिया तो जरा समय लेगा सांस हो गई है सूरज ढल गया तो दीवान के दिए में दीवे में रखा हुआ दिया है आले से उस दिए को उठाला और पहले उसको जलाया। वो युवक गया उसने लाख कोशिश की दिया जले ही ना उसने कहा ये भी अजीब सा दिया है इसमें ऐसा लगता है तेल में पानी मिला है बाती पानी पी गई है तो धुआं ही धुआं धुआ होता है कभी कभी थोड़ी चिंगारी भी उठती मगर लौनी पकड़ती तो सूफी ने कहा तो तू दिए पानी को अलग कर तेल को छांट बात में पानी पी गया है निचोड़ बात को सुखा फिर चला उसने कहा तब तो यह पूरी रात बीत जाएगी इसी गोरख धंधे में सूफी ने कहा छोड़ फिर धरा तेरे भीतर का दिया भी ऐसी ही उलझन में दिया जलाना तो बड़ा सरल है लेकिन तेल में पानी मिला है बाती में जल चढ़ गया है अब सिर्फ माचिस जला जला के माचिस को खराब करने से कुछ ना होगा सारी स्थिति बदलनी होगी दिया तो जल सकता है लेकिन तू अभी चाहे तो तू बाधा है जब मैं बुद्ध के वचनों पर बोलता हूं तो बुद्ध के वचन पे भी ध्यान है तुम्हारे दिए पे भी ध्यान क्योंकि अंततः तो सिर्फ प्रकाश को जलाने की बातों से कुछ ना होगा यही फर्क है धम्म पद पर बहुत टीकाएं लिखी गई जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल भिन्न क्योंकि पथ पर लिखी टीकाओं ने सिर्फ बुद्ध के वचनों को साफ कर दिया वो वैसे ही साफ है उनमें कुछ साफ करने को नहीं उलझन आदमी में है और मेरे लिए तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो क्योंकि अंततः तुम्हारे ही दिए की सफाई प्रकाश को जलने में आधार बनेगी दिया जलाना सदा से आसान रहा है क्या अर्चन मगर अर्चन तुम्हारे भीतर से इसलिए जब मैं बुद्ध के वचनों को समझाने चलता हूं तो मैं तुम्हें बीच बीच में लेता चलता हूं क्योंकि जब तुम चलोगे उन वचनों पर तब धम्म पद कामना ना आएगा तुम बीच बीच में आओगे तुम्हें रोज रोज अपने को रास्ते से हटाना पड़ेगा न गीता काम आती न कुरान काम आता उनसे तुम प्रेरणा ले लो उनसे तुम सुबह की खबर ले लो उनसे तुम दिया जलाने का स्मरण ले लो फिर दिया तो तुम्हें ही जलाना है अपने ही दिए में अपने ही तेल में ले पानी में ले तेल में अपनी ही गीली बाती में पाप कर्म करते हुए वह मूर्जन उसे नहीं बुझता है पाप कर्म करते हुए पाप कर्म करने के बाद तो सभी बुद्धिमान हो जाते तुम भी हजारों बार बुद्धिमान हो गए हो कर लेने के बाद करते क्षण में जो जाग जाए वो मुक्त हो जाता है कर लेने के बाद जो जागता है वो सिर्फ पश्चाताप से भरता है मुक्त नहीं होता एक तो पाप ऊपर पश्चाताप दुबले और दो असाढ़ मरे जा रहे थे पाप मार रहा था पश्चाताप भी मारता है पहले तो क्रोध ने मारा फिर अब क्रोध से किसी तरह छूटे तो पश्चाताप ने पकड़ा कि ये तो बुरा हो गया ये तो पाप हो गया पहले तो काम वासना ने छाती तोड़ी फिर किसी तरह उससे छूट भी न पाए थे कि पश्चाताप आने लगा कि फिर वही भूल कर ली तुम अगर अपने जीवन को देखोगे तो पाप और पश्चाताप इन दो में बटा हुआ पाओगे एक कंधे से थक जाते हो धोते धोते बोझ को दूसरे कंधे पे तो रख लेते हो पाप एक कंधा है पश्चाताप दूसरा कंधा है। मेरे देखे अगर तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें पश्चाताप से भी मुक्त होना पड़ेगा ये बात तुम्हें बड़ी कठिन लगेगी क्योंकि साधारणता धर्मगुरु तुमसे कहते हैं पश्चाताप से बढ़ो अगर पाप से मुक्त होना हो तो पश्चाताप करो लेकिन पश्चाताप शब्द का अर्थ ही क्या होता है जब पाप जा चुका तब का अर्थ होता है जब पाप जा चुका तब तुम उत्तप्त तो होते हो तब तुम अनुताप से भरते हो यही सूत्र है पूरा बुद्ध कहते हैं पाप कर्म करते हुए मोहजन उसे नहीं बूझता लेकिन पीछे अपने ही कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है अनुताप यानी पीछे जब आग हाथ को जलाती है तुम तभी देख तो हाथ बाहर आ जाए तुम्हारा हाथ है तुमने ही डाला है तुम्हें खींच सकते हो आग को दोष मत देना क्योंकि आग ने ना तो तुम्हें बुलाया न तुमसे कोई जबरदस्ती तुमने बिल्कुल स्वेच्छा से किया है मैंने सुना है एक शराबी को एक बूढ़ी महिला जो शराब के बड़े खिलाफ थी रोज अपने मकान के सामने से शराब पीके और डमाडोल होते और नालियों में गिरते पड़ते देखती आखिर उससे न रहा गया एक दिन जब वो नाली में पड़ा हुआ गंदगी में लोट पोट रहा था वो उसके पास गई उसने पानी के छींटे उसकी आंखों पर मारे और कहा बेटा कौन तुम्हें तो मजबूर कर रहा है इस शराब को पीने के लिए उसने कहा मजबूर हम स्वेच्छा से ही पीते वॉलेंटरीली कोई मजबूर नहीं कर रहा बेहोशी में सच बात निकल गई होश में होता तो कहता पत्नी मजबूर कर रही घर जाता हूं दुख ही दुख क्या करूं सराम में शरण ले लेता हूं कि धंधा मजबूर कर रहा है कि धंधा ऐसा है कि दिन भर चिंता चिंता चिंता छुटकारा नहीं थोड़ी देर सराम में विश्राम कर लेता हूं तो धंधे से छूट जाता कि संसार मजबूर कर रहा है कि दुख के हजार बहाने वो तो शराब की हालत में सच बात निकल गई कभी कभी शराबी से सच बात निकल जाती है इतना भी होश नहीं रहता कि धोखा दे उसके मुंह से बात बड़ी ठीक निकल गई स्वेच्छा से सभी पाप स्वेच्छा से है अगर पाप के ही क्षण में तुम्हें जाग आ जाए तो कोई भी रोक नहीं रहा है हा, हाथ बाहर खींच लो तुमने ही डाला है तुम्हें निकाल लो तुम्हारा ही हाथ बुद्ध का वचन यह कहता है कि यही भूल होती मूल मुण जन, मूलता की यही परिभाषा है कि वो पीछे से बुद्धिमान हो जाती मूल जन हमेशा बाद में बुद्धिमान हो जाते हैं। बुद्धिमानों में और मूढ़ों में इतना ही फर्क है बुद्धिमान वर्तमान में बुद्धिमान होता है मूढ़ हमेशा बीत जाने पर जो कल बीत गया है उसके संबंध में मूढ़ बुद्धिमान हो जाता है आज बुद्धिमान कल ही हो गया था जरा सा फासला है शायद इंच भर का बुद्धों में और बुद्धों में बस इंच भर का फासला है तुम जो थोड़ी देर बात करोगे बुद्ध तत्म करते हैं बुद्ध का शब्द मूल के लिए अथ पापानी कमानी करम बालो न बुद्ध बाल बच्चा ना आदमी बाल बुद्धि बालो बुद्ध तो मूल भी नहीं कहते क्योंकि मूल शब्द थोड़ा कठोर है थोड़ा चोट है उसमें बुद्ध तो उसे भी माधुरी से भर देते हैं वो कहते हैं बालो क्षमा योग्य बच्चा है बुद्ध ने जहां जहां मूल शब्द कहना चाहे वहां वहां बालक का है करुणा है वो कहते हैं भूल तुमसे हो रही क्योंकि तुम, तुम बाल बुद्धि हो और तुम बाल बुद्धि ऐसे हो कि अगर मूढ़ कह दो शायद तुम उससे और नाराज हो जाओ शायद तुम हाथ आधा डाले थे और पूरा डाल दो तुम्हारी मूढ़ता ऐसी है कि अगर मूल कोई कह दे तो तुम और अंधे होके मूर्ता करने लगोगे बुद्ध कहते हैं बाल बुद्धि अबोध होश नहीं जागृत नहीं बच्चे का तुम एक गुण समझ लो छोटे बच्चे को दिन और रात में फर्क नहीं होता सपने और जागरण में फर्क नहीं होता कई बार छोटे बच्चे सुबह उठाते हैं और रोने लगते वो एक सपना देख रहे थे जिसमें अच्छे अच्छे खिलौने उनके पास थे वो सब छिन गए और अब थे हमारे खिलौने का मां समझाती है कि वो सपना था लेकिन मां समझ नहीं पा रही कि सपने के लिए कहीं कोई रोता है लेकिन बच्चे को अभी सपने और सत्य में सीमा रेखा नहीं अभी सपना और सत्य मिलाजुला है अभी दोनों एक दूसरे में गढ़मड्ढ है अभी विभाजन नहीं हुआ बाल बुद्धि व्यक्ति सपने में और सत्य में विभाजन नहीं कर पाता उसके लिए जागरण चाहिए होश चाहिए तभी तुम समझ पाओगे क्या सच है क्या झूठ है बुद्धिमान आदमी वही है जो कर्म करते हुए जागृत है। जो कर रहा है उसे परिपूर्ण जागरण से कर रहा है इसलिए बुद्धिमान आदमी कभी पश्चाताप नहीं करता पश्चाताप कर नहीं सकता क्योंकि तो जो किया था जाग कर किया था करना चाहता तो किया था इसलिए पाप पश्चाताप का कोई कारण नहीं ना करना चाहता तो नहीं किया था इसलिए पश्चाताप का कोई कारण नहीं पश्चाताप मूर्ता का हिस्सा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हैं हैं। क्रोध कर लेते हैं, फिर बहुत अब क्या करें मैं उनसे कहता हूँ पहले तुम पश्चाताप छोड़ो। क्रोध तो पश्चाता नहीं कम से कम पश्चाताप छोड़ो वो कहते हैं पश्चाताप छोड़ने से क्या होगा पश्चताते पछताते भी क्रोध हो रहा है अगर पश्चाताप छोड़ दिया तो फिर तुम बिल्कुल क्रोध में पड़ जाएंगे मैं उनसे कहता हूँ तुम थोड़ा प्रयोग तो करो अगर तुमने पश्चाताप छोड़ दिया तो पश्चाताप से जो ऊर्जा बचेगी वही तुम्हारा जागरण बनेगी अभी क्या हो रहा है क्षण में तो तुम सोए रहते हो कर्म करते तो सोए रहते हो जागते बाद हो तुम्हारे जागने और जीवन का मेल नहीं हो पा रहा है जरा सी चूक हो रही जब कृत्य करते हो तब सोए रहते हो जब जागते हो तब करते जा चुका होता है उसको तुम पश्चाताप कहते हो तुम पश्चाताप छोड़ो क्रोध हो गया कोई फिक्र नहीं अब यह मत कहो कि अब ना करेंगे ये तो तुम बहुत बार कह चुके हो ये झूठ बंद करो इस झूठ ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ही नष्ट कर दिया है तुम खुद ही जानते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं कितनी दफा बोल चुके हो अब तुम किससे कह रहे हो किसको धोखा दे रहे हो अब ना करेंगे ये तुमने कल भी कहा था परसों भी कहा था एक युवती ने दो दिन पहले आके मुझे कहा कि एक युवक से मैं प्रेम में पड़ गई हूं लेकिन मुझे संदेह होता है युवक ने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा करता था जन्म जन्म तेरी ही बात जो ही अब तुझसे मिलना हो गया। मगर उस युवक के व्यवहार और ढंग से मुझे संदेह होता मैं क्या करूं मैंने उससे कहा की तू कम में से कम दसवीं स्त्री है जिसने मुझसे ये खबर दी उस युवक के बाबत वो पहले भी दस से कह चुका है और ज्यादा से भी कहा होगा दस मेरे पास आ चुके हैं उस युवक को भी शायद पता न हो कि वो क्या कह रहा है ना हमें पता है हम क्या कह रहे हैं न हमें पता है हम क्या कर रहे हैं हम क्यों चले जाते हैं हम कहे चले जाते हैं। एक अंधी दौड़ है तुमने कितनी बार कहा क्रोध न करेंगे अब इतनी तो लज्जा करो कम से कम कि अब इसे मत दोहराओ ये शब्द झूठे हो गए इनमें कोई प्रमाणिकता नहीं रही इतना तो कम से कम हो साधो मत करो क्रोध का त्याग कम कम से झूठा कम पश्चाताप तो छोड़ो, लेकिन पश्चाताप करके तुम तुम अपनी को सजा समार लेते, आदमी मैं बला हूं, हो गया क्रोध कोई बात नहीं देखो कितना पछता रहा हूं साधु संतों के पास जाके कसम आते हो व्रत नियम ले लेते हो कि अब कभी क्रोध ना करेंगे ब्रह्मचरी की कसम खा लेते हो कितनी बार तुमने कसम खाई थोड़ा सोचो तो एक ब्रद। बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने और बड़े कीमती व्यक्ति ने मुझसे कहा उनके घर में मेहमान था कि मैंने अपने जीवन में वो आचार्य तुलसी के अनुयाई है तेरा पंथी जैन और आचार्य तुलसी का यही धंधा है लोगों को अनुव्रत नियम लो कसम खाओ छोड़ो तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्या छोड़ा तुम उनके खास मन आई हो उनका बाप से क्या छिपाना चार दफे ब्रह्मचरी का त्याग कर चुका हूं चार दफे ब्रह्मचरी का व्रत ले चुका हूं चार दफा ब्रह्मचरी का व्रत तो एक दफा काफी है फिर दोबारा क्या लेने की जरूरत पड़ी फिर मैंने उनका पांचवी दफ़ा क्यों ना लिया वो कहने लगे थक गया चार दफा लेके बार बार टूट गया तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि यह अपने से न होगा इसलिए पांचवी दफे नहीं लिया चार दफे ब्रह्मचिरी के व्रत का कुल इतना परिणाम हुआ कि यह आदमी आत्मग्लानी से भर गया अब इसको अपने पे तो भरोसा न रहा कि मैं व्रत पूरा कर सकता हूँ ये आदमी पुण्यात्मा तो न बना इसने पाप की शक्ति को स्वीकार कर लिया ये तो घात हो गया इसलिए मैं व्रतों के विरोध में मैं कहता हूं व्रत भूल के मत लेना अगर समझ आ गई हो तो बिना व्रत के समझ को ही उपयोग में लाना अगर समझ ना आई हो तो व्रत का व्रत क्या करेगा आज व्रत ले लोगे जो खरोस में कल जब फिर पुरानी धारा पकड़ेगी तो व्रत टूटेगा तो या तो फिर तुम छिपाओगे लोगों से कि व्रत टूटा नहीं चल रहा है कम से कम ये बूढ़ा ईमानदार था इसने कहा तुम्हें चार दफे ले चुका पांचवें दफे नहीं लिया क्योंकि समझ गया कि ये अपने से नहीं हो सकता असंभव जरा सोचो जब तुम्हें ऐसा लगता है कि असंभव है तुम कितने पतित हो गए तुम अपनी आंखों में गिर गए तुमने आत्म गौरव खो दिया इसलिए तथाकथित धार्मिक गुरु तुम्हारी आत्मा को नष्ट करते निर्माण नहीं करते और तुम्हारे व्रत और नियम तुम्हें मारते तुम्हें जगाते नहीं अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम पाखंडी हो जाओगे भीतर भीतर रस चलता रहेगा बाहर बाहर व्रत अगर तुमने जबरदस्ती ना की तो व्रत टूटेगा आत्मग्लानी से भर जाओगे अपराज पैदा होगा मैं तुमसे कहता हूं पश्चाताप मत कर्षण क्रोध हो जाए तो अब इतना ही ख्याल रखना इस बार हुआ अगली बार जब होगा तो होश से करेंगे मैं तुमसे नहीं कहता कि अगली बार मत करना मैं तुमसे कहता हूं होश से करना यही बुद्ध कह रहे हैं वो कहते हैं जब तुम कर्म करो तब होश से करना पहले झकझोर के जगा लेना आपने को जब क्रोध की घड़ी आए तो बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी आ रही मूर्छा का क्षण आ रहा है तुम झकझोर के जगा लेना आपने को घर में आग लगने की घड़ी आ रही जहर पीने का वक्त आ रहा है झकझोर के जगा लेना अपने को होशपूर्वक क्रोध करना अगर कसम खानी है तो इसकी खाना की होशपूर्वक क्रोध करेंगे और तुम चकित हो जाओगे अगर होश रखा तो क्रोध ना होगा अगर क्रोध होगा तो होश ना रख सकोगे इसलिए असली दारोमदार होश की है और तब एक और रहस्य तुम्हें तो समझ में समझने आ जाएगा कि क्रोध लोभ मोह काम मद मत्सर बीमारियां तो हजार हैं अगर तुम एक एक बीमारी को कसम खाकर छोड़ते रहे तो अनंत जन्मों में भी छोड़ ना पाओगे एक एक बीमारी अनंत जन्म ले लेगी और छूटना ना हो पाएगा बीमारियां तो बहुत हैं तुम अकेले हो अगर ऐसे एक एक ताले को खोजने चले और एक एक कुंजी को बनाने चले तो ये महल कभी तुम्हें उपलब्ध ना हो पाएगा इसमें बहुत द्वार हैं और बहुत ताले तुम्हें तो कोई ऐसी चाबी चाहिए जो चाबी एक हो और सभी तालों को खोल दे होश की चाबी ऐसी चाबी है तुम चाहे काम पर लगाओ तो काम को खोल देती है क्रोध पर लगाओ क्रोध को खोल देती है लोक पर लगाओ लोक को खोल देती है मोह पर लगाओ मोह को खोल देती है तालों की फिक्री नहीं मास्टर की कोई भी ताला इसके सामने टिकता ही नहीं वस्तुतः तो ताले में चाबी डाल नहीं पाती तुम चाबी पास लाओ और ताला खुला चमत्कारी सूत्र है इससे महान कोई सूत्र नहीं इससे तुम बचते हो और बाकी तुम सब तरकीबें करते हो जो कोई भी काम में आने वाली नहीं तुम्हारी नाव में हजार छेद है एक छेद बंद करते हो तब तक दूसरे छेदों से पानी भर रहा है तुम क्रोध से जुटते हो तब तक काम पैदा हो रहा है तुमने कभी ख्याल किया नहीं तो ख्याल करना अगर तुम क्रोध को दबाओ तो काम बढ़ेगा अगर तुम काम में उतर जाओ क्रोध कम हो जाएगा इसलिए तो तुम्हारे साधु संन्यासी क्रोध ही हो जाती तुम्हारे ऋषि मुनि दुर्वासा इनका मनोविश्लेषण किसी ने किया नहीं होना चाहिए कोई फ्रायड इनके पीछे पड़ना चाहिए दुर्वासा इतने क्रोधी इतना महान क्रोध आया कहां से जरा सी बात पर जन्म जन्म खराब कर दें किसी का ऋषि से तो आशीर्वाद की वर्षा होनी चाहिए अभिशात जरूर काम वासना को दबा लिया है ब्रह्मचरी के धारक रहे होंगे ब्रह्मचरी को थोप लिया होगा तो अब ऊर्जा एक तरफ से इकट्ठी हो गई कहां से निकले वही ऊर्जा क्रोध बन रही है उसी की भाप बाहर आ रही है उसी का उत्ताप बाहर आ रहा है तुम गौर से देखो अगर तुम कामी आदमी को देखोगे तो उसको तुम क्रोध ही ना पाओगे अगर संयमी को देखोगे क्रोधी पाओगे घर में एक आदमी संयमी हो जाए उपद्र हो जाता है उसका क्रोध जलने लगता है धार्मिक आदमी क्रोधी होते ही ये बड़ी आश्चर्य की बात है होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है क्यों ऐसा होता है बूढ़े आदमी क्रोधी हो जाते हैं क्यों जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे कामवासना की तरफ जाना गिलानीपूर्ण मालूम होने लगता है घर में बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं। अब कामवासना में उतरने में बड़ी शर्म मालूम होने लगती है बड़ा बेहूदा लगने लगता है तो बच्चों के बच्चे जवान हो गए वो प्रेम रास रचा रहे हैं अब ये बूढ़े रास रचाएं तो जरा शोभा नहीं देता बद्दा लगता है तो बूढ़े क्रोधी हो जाते तुमने ख्याल किया बूढ़ों के साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर तुम क्रोध को दबा लो काम को दबा लो लो पकड़ लेगा इसलिए तुम एक बात देखोगे, कि लोभी काम ही नहीं होते लोभी जीवन भर अविवाहित रह सकता है बस धन बढ़ता जाए कंजूस को विवाह महंगा ही मालूम बढ़ता है कंजूस सदा विवाह के बिपरी थे स्त्री को लाना एक एक खर्च उपद्रव है कंजूस विवाह से बचता है और अगर विवाह कर भी लेता है किसी परिस्थिति पर तो पत्नी से बचता रहता है मैं एक मित्र घर में बहुत दिन तक रहा उन्हें मैंने कभी अपनी पत्नी के पास बैठा भी नहीं देखा बात भी करते नहीं देखा और ऐसा भी मैंने निरीक्षण किया कि वो पत्नी से छिटक के भागती अपने बच्चों की तरफ भी ठीक से देखते नहीं कभी बात नहीं करते मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है तुम सदा भागे भागे रहते उन्होंने कहा कि अगर जरी पत्नी के पास बैठो बैठे नहीं की फलाना हार देखाई है बाजार में की कि साड़ी देखाई जरा हाथ दो उसके हाथ में कि बस जेब में गया और कहीं जाते ही नहीं बच्चों से जरा मुस्कुरा के बोलो उनका हाथ जेब में गए नौकर की तरफ जरा देख लो वो कहता तनख्वा बढ़ा दो हर मुस्कुराहट की कीमत चुकानी पड़ती ये पत्नी से बात नहीं करता क्योंकि बात अंततः जेवर पर पहुंची जाएगी कहा कितनी देर तक यहां वहां जाओगे स्त्रियों का को कोई रसी नहीं और किसी बात न ना वियतनाम में न कोरिया में न इसराइल में उन्हें कुछ लेना देना नहीं तुम बात शुरू करो वो तुम्हें कहीं ना कहीं से गहनों पर साड़ियों पर वस्त्रों पर ले आएंगी इसलिए बात ही शुरू करना महंगा है कंजूस काम से बचता है कंजूस क्रोध से भी बचता है क्योंकि क्रोध भी महंगा पड़ता है झगड़ा झांसा अदालत कौन से करे कंजूस वाली विनम्रता जाहिर करता है झगड़ा झांसा महंगा हो सकता है इसलिए कंजूस वो भी नहीं करता पर तुम ख्याल करना उसका सारी ऊर्जा लोभ में बहने लगती उसका काम क्रोध सब लोग बन जाता है एक तरफ से दबाओगे, दूसरी तरफ से निकलेगा ये झरना बहना चाहिए होश इस सारी ऊर्जा को संभाल लेता है ऐसा समझो कि बेहोशी ने झरने नीचे की तरफ बहते होश में ऊपर की तरफ बहने लगती काम भी नीचे ले जाता है क्रोध भी नीचे ले जाता है लोभ भी नीचे ले जाता है तुम काम की सीढ़ी से नीचे गए क्या फर्क पड़ता है कि लोभ की सीढ़ी से नीचे गए क्या फर्क पड़ता है तुम क्रोध की सीढ़ी से नीचे गए क्या फर्क पड़ता है सीढ़ियां अलग अलग हो नीचे जाना तो हो ही रहा है ऊपर ले जाता है होश जैसे जैसे तुम होश से बढ़ते हो तुम्हारी ऊर्जा उर्धव गमन करती तुम ऊर्ध रेत होते हो और उस ऊर्धम में ही सारी ऊर्जा परमात्मा की तरफ सत्य की तरफ निर्वाण की तरफ यात्रा करती उस यात्रा के बाद ही तुम पाते हो न क्रोध पकड़ता न लोक पकड़ता न मोह पकड़ता न काम पकड़ता नहीं कि तुमने त्यागा अब तुम इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे हो कुछ क्षुद्रताओं में जाए कौन अब तुम्हारे जीवन में इतने हीरे बरस रहे हैं कंकर पत्थर कौन बीने अब ऐसे फूल खिले, ऐसे कमल खिले हैं कि घास पात को कौन इकट्ठा करे पाप कर्म करते हुए वह मूल जन्म उसे नहीं बूझता बूझना शब्द भी बड़ा सोचने जैसा है बालो न बुझती बूझने का अर्थ सोचना नहीं क्योंकि सोचना तो हमेशा जो बीत गई बात उसका होता है सोच तो हमेशा पीछे होता है बुझने का अर्थ है निरीक्षण बुझने का अर्थ है अवलोकन तुम तो जिसे सोच विचार करते हो वो तो ऐसा है जब फूल खिला तब तो देखा ना जब वो मुरझा गया और गिर गया तब तुम देखने आए जब वसंत था तब तो आंख ना खोली जब पतझर आ गया सब तुमने तो बड़ी बुद्धिमानी दिखाई आंख खोल कर सोचने लगे वसंत क्या है बुझने का अर्थ है जो है उसका अवलोकन जो है उसके प्रति साक्षी भाव इसलिए मैं कहता हूं मेरी बातों को सोचो मत बुझो। बुझना सहज इस स्त अभी और यहीं घटता है सोचना पीछे घटता है तुम सभी सोचते हो काम कर लेते हो फिर सोचते हो ऐसा किया होता ऐसा न किया होता काश ऐसा हुआ होता कि तुम क्या कर रहे हो नाटक हो चुका अब रिहर्सल कर रहे हो कुछ लोग हैं रिहर्सल हमेशा नाटक के बाद होता है, तुमने अपने को कई बार पकड़ा होगा न पकड़ा हो तो पकड़ना बात हो चुकी किसी ने गाली दी थी तुम कुछ कह गए फिर पीछे सोचते हो ऐसा न कहा होता मुझे क्यों ना सोचा कुछ और कहा होता अब हजार बातें सोचती हैं मगर अब तो समय आ चुका अब तो तीर छूट चुका है तीर वापिस नहीं लौटते अब तुम्हारे हाथ में नहीं है जो बात हो गई हो गई तो कुछ लोग नाटक के बाद रिहर्सल करते हैं और कुछ लोग नाटक के पहले वर्षों तक रिहर्सल करते हैं वो इतना रिहर्सल कर लेते हैं कि जब नाटक की घड़ी आती तब वो करीब करीब उधार हो गए होते जैसे तुमने कोई बात बिल्कुल तय कर ली तुम इंटरव्यू देने गए दफ्तर में नौकरी चाहिए थी स्वभाव तो था तुम हजार तरह से सोचते हो क्या पूछेंगे हम क्या उत्तर देंगे तुम उत्तर को बिल्कुल मजबूत कर लेते हो बार बार दोहरा दोहरा दोहरा दोहरा के दोह रा, दोह रा के स्कूल में विद्यार्थी परीक्षा देने जाता तो बिल्कुल रट लेता कंठस्त कर लेता मैं बहुत दिन तक शिक्षक रहा तो मैं चकित हुआ जान के कि जो प्रश्न पूछे नहीं जाते उनके विद्यार्थी उत्तर देते ये उत्तर कहाँ से आते होंगे मैंने उन विद्यार्थियों को बुलाया कि तुम करते क्या ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया जब मैं उन्हें समझाया कि यह तो प्रश्न ही नहीं तब उनकी अकल में आया उन्होंने कहा हम तो कुछ और समझे हमने तो जो प्रश्न तैयार किया था वही पढ़ लिया अक्सर तुम वही पढ़ लेते हो जो तैयार है जो उत्तर तुम तैयार करना है हो वही तुम सोचते हो पूछा गया है तुम अपने उत्तर से इतने भरे हो की कि जगह कहां के तुम प्रश्न को सुन लो पूछा कुछ जाता है लेकिन जब तुम्हें पूछा जा रहा है तब अगर तुम मौजूद हो तो तुम सुन सकोगे उसे तुम कुछ और सुन के लौट आते हो अक्सर मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं आपने कल ऐसा कहा मुझे भी चौंका देते कल मैंने कभी कहा नहीं उन्होंने सुना ये बात पक्की हमेशा वो लाते कैसे तो अब सवाल यह है कि जो उन्होंने सुना वो जरूरी है कि मैंने कहा जरूरी नहीं मेरे अनुभव से ही मुझे समझ में आया तुम वही सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो तुम वही सुन लेते हो जिसको सुनने के लिए तुम तैयार हो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो वो तुमसे छूट जाता है तुम चुनाव कर लेते फिर तुम अपना रंग दे देते फिर जब तुम मेरे पास आते हो तुम कहते हो आपने कहा मैंने कहा ही नहीं मैंने जो कहा था उसे सुनने को तो तुम्हें बिल्कुल चुप होना पड़ेगा तुम्हारे भीतर कुछ भी सरकते हुए विचार न रह जाए अन्यथा वो विचार मिश्रित हो जाएंगे तुम जो भी सुनते हो वो मेरी कही बातों की और तुम्हारी सोची बातों की खिचड़ी उस खिचड़ी से जीवन में कुछ क्रम की घटित नहीं हो सकती तुम और उलझ जाओगे सुनने का ढंग तुम जो भी जानते हो उसे किनारे रख दो तुम ऐसे सुनो जैसे तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो धोखा ना होगा तो कुछ है जो जीवन के पहले नाटक करते रिहर्सल करते रहते नाटक का जब दिन आता है तब चुप जाते रिहर्सल इतना मजबूत हो जाता है कि उनकी तत्क्षण विवेक की दशा खो जाती दो ही तरह के लोग हैं कुछ अग्र सोची हैं कुछ पश्चाताप करने वाले दोनों के मध्य में वर्तमान का क्षण है वहां होना असली कला है वहां होना धर्म है पाप कर्म करते हुए वह मूलजन उसे नहीं बूझता है हम वहां जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती और जब तुम अपने कर्म के प्रति ही जागरूक नहीं हो तो तुम कर्ता के प्रति कैसे जागरूक हो कर्ता तो बहुत गहरे में कर्म तो बहुत बाहर है साफ है कर्ता तो बहुत अंधेरे में छिपा है अगर कर्म के प्रति जागे नहीं तो कर्ता के प्रति कैसे जागोगे और अगर कर्ता के प्रति न जागे तो साक्षी के प्रति कैसे जागोगे साक्षी तो बहुत दूर है फिर तुमसे हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती उस साक्षी से तुम कितने दूर पड़ गए हो हजारों हजारों मीलों का फासला हो गए लौटो घर की तरफ चलो अंतर यात्रा पर यात्रा के सूत्र में कर्म के प्रति जागो पहला सूत्र जब कर्म के प्रति होद होश सध जाए तो फिर जागो कर्ता के प्रति होश के दिए को जरा भीतर मोड़ो जब कर्ता के प्रति दिया साफ साफ रोशनी देने लगे तो अब उसके प्रति जागो जो जागा हुआ है साक्षी के प्रति अब जागरण के प्रति जागो अब चैतन्य के प्रति जागो वही तुम्हें परमात्मा तक ले चलेगा ऐसा समझो साधारण आदमी सोया हुआ है साधक संसार के प्रति जागता है कर्म के प्रति जागता है अभी भी बाहर है लेकिन अब जागा हुआ बाहर है साधारण आदमी सोया हुआ बाहर है धर्म की यात्रा पर चल पड़ा व्यक्ति बाहर है लेकिन जागा हुआ बाहर है फिर जागने की इसी प्रक्रिया को अपनी तरफ मोड़ता है एक दफा जागने की कला आ गई कर्म के प्रति उसी को आदमी करता की तरफ मोड़ देता है हाथ में रोशनी हो तो कितनी देर लगती है अपने चेहरे की तरफ मोड़ देने में बैटरी हाथ में ही मत देखो दरख्त मत देखो मकान मोड़ दो अपने चेहरे की तरफ हाथ में बैटरी होनी चाहिए रोशनी होनी चाहिए फिर अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगा साधारण व्यक्ति संसार में सोया हुआ है साधक संसार में जागा हुआ है सिद्ध भीतर की तरफ मुड़ गया है अंतर्मुखी हो गया अपने प्रति जागा हुआ है अब बाहर नहीं है अब भीतर है और जागा हुआ है और महासिद्ध जिसको बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा है वो जागने के प्रति भी जाग गए हैं अब ना बाहर है ना भीतर बाहर भीतर का फासला भी गया जागरण की प्रक्रिया दोनों के पार है अतिक्रमण करती वो शुद्ध चैतन्य के प्रति जाग गया बाहर से भीतर आओ भीतर से बाहर और भीतर दोनों के पार चलना है लेकिन हम जरा सी देर बाद जागते हम सत्य समझते हैं उनको जो नित्य नए खिलते मधुबन में रंग बिरंगे सूल फूल पर अट्टहास कर पतझर कहता है हमसे वह देखो मरघट में किसकी उड़ रही धूल पीछे हम जागते हैं कि अरे ये तो सपना था सुबह हम जागते है कि अरे रात जो देखा सपना था लेकिन रात जब सपना चलता है तब हम उसे ही सत्य मानते हैं अगर तुम कर्म के प्रति जागने लगो चलते समय जागे हुए चलो बोलते समय जागे हुए बोलो सुनते समय जागे हुए सुनो भोजन करते हुए जागे हुए भोजन करो बिस्तर पर लेटते हुए जागे हुए लेटो जल्दी ही तुम पाओगे सपने खोने लगे क्योंकि अचानक अनेक बार नींद में भी अचानक तुम जाग जाओगे कि अरे ये तो सपना है और जैसे ही तुमने जाना ये सपना है सपना गया सपने के होने की सामर्थ तुम्हारी मूर्छा में सपने का अधिकार तुम्हारी मूर्छा में सपने का दावा तुम्हारी बेहोशी पर है तुम्हारे होश पर सपने का कोई दावा नहीं और इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों ने इस संसार को माया कहा क्योंकि जो जागता है उसके लिए ये नहीं इसका ये मतलब समझना मत समझ लेना कि बुद्ध पुरुष दीवाल में से निकलता है क्योंकि जब दीवाल है नहीं तो निकलने की दिक्कत क्या या बुद्ध पुरुष पत्थर कम खाने लगता है क्योंकि जब फर्क ही नहीं है सब सपना ही है तो भोजन हो कि पत्थर हो सब बराबर ये मतलब नहीं है संसार माया का अर्थ है जिस संसार को तुमने अपनी सोई हुई आंखों से देखा है तुमने जो संसार अपने चारों तरफ रचा है झूठा कल्पना का स्त्री है वहां तुमने पत्नी देखी पत्नी संसार है स्त्री संसार नहीं स्त्री तो वास्तविक है पत्नी पति मेरा तेरा मित्र शत्रु ये संसार है बाहर तो लोग खाली पर्दे की तरह हैं फिल्म तुम अपनी चलाते हो वहां एक स्त्री है तुम कहते हो मेरी पत्नी है वहां एक पुरुष है तुम कहते हो मेरा पति है ये जो मेरा पति है ये तुम्हारा प्रक्षेपण है ये फिल्म तुमने चलाई है हालांकि वो भी राजी है इस फिल्म को अपने ऊपर चलने देने के लिए क्योंकि वो भी अपनी फिल्म तुम्हारे ऊपर चला रहा है पारस्परिक सौजन्यता है हम तुम्हारे लिए पर्दा बनते तुम हमारे लिए पर्दा बन जाओ खेल जारी रहता है आओ अची अच्छी खेलें स्वभाव था तुम हमें साथ दोगे हमारे सपने सत्य बनाने में तो हम तुम्हें साथ देंगे जिस दिन तुमने कहा हम साथ नहीं देते उसी दिन खेल खत्म एक भी कह दे कि साथ नहीं देते खेल खत्म ये खेल वैसा ही जैसे लोग ताश खेलते ताश के नियम होते नियम का पालन करना पड़ता दोनों खिलाड़ियों को अगर एक भी खिलाड़ी कह दे चिड़ि के बादशाह को बादशाह नहीं मानते बाद। तो खेल खत्म अब चिड़ी का बादशाह कोई है थोड़ी कागज पे बनी तस्वीर है दो आदमियों की मान्यता है कि चिड़ी का बादशाह है पत्नी पत्नी सब चिड़ी के बादशाह एक ने कह दिया कि नहीं मानते तलाक हो गया मान्यता का खेल है शतरंज के मोहरे देखे हाथी घोड़े सब चलते लोग जान लगा देते तलवार खिंच जाते प्राण लगा देते कट मरते वहां कुछ भी नहीं लकड़ी के हाथी घोड़े आदमी के लड़ने का शौक ऐसा है असली हाथी घोड़े ना रहे असली हाथी घोड़े से लड़ना जरा महंगा हो गया और मूढ़तापूर्ण हो गए तो उसने कल्पना के हाथी घोड़े इजाफ़ कर लिए तुम तो चकित हो गए अमरीका में स्त्री और पुरुषों की रबर की बनी हुई प्रतिमाएं बिकती असली हाथी घोड़े महंगे पड़ गए अब असली स्त्री को रखना एक उपद्रव है असली में हो, उपद्र होगा ही एक रबर की स्त्री खरीद लाए। अब तुम्हारी जो मर्जी हो जो भी उससे कहना हो कहो वो मुस्कुराए चली जाती तुम्हारी जो मर्जी हो ठुकराओ सिर पर रखो राजरानी बनाओ जो उठा के बाहर सड़क पर फेंकाओ वो हर हालत में मुस्कुराए चली जाती वो सिर्फ रबर की स्त्री आदमी उस पर भी सपने जोड़ लेता है तुमने ऐसे लोग देखे होंगे तुमने अपने भीतर भी ऐसे आदमी को पाया होगा जो तस्वीरें इकट्ठी कर लेता है कागज पर खिंचे रंग की रेखाएं सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लोग इकट्ठी करते रहते हैं माया का अर्थ है तुम्हारी तस्वीरों का जाल वहां सच कुछ भी नहीं है और अगर सच है तो तुमने उसका पर्दे की तरह उपयोग किया है पाप कर्म करते हुए वह मूल उसे नहीं पूछता लेकिन पीछे दुर्बुद्धजन अपने ही कर्मों के कारण आग से जले हुए की भांति अनुताप करता है तुम सबने किया है इसलिए सूत्र समझना कठिन नहीं है अब अनुताप छोड़ो बहुत हो चुका अब अनुताप छोड़ो अब जागना शुरू करो कठिन होगा पुरानी आदत के विपरीत है जन्मों जन्मों की आदत है लेकिन टूटेगी आदत अगर सतत तुमने चेष्टा की तो जैसे नदी की धार कठिन से कठिन कठोर से कठोर चट्टान को भी तोड़ देती है ऐसी ही आदत भी टूट जाती है आदत पत्थर की जैसी है हो जलधार है बड़ी कोमल लेकिन अंततः जीत जाती है दीप तो ढलकर ही रहेगा थोड़ी ही तिमटिमाती रोशनी सही कोई फिक्र नहीं सूरज ज्यादा दूर नहीं आंधिया चाहे उठाओ बिजलिया चाहे गिराओ जल गया है दीप तो अंधेर ढलकर ही रहेगा थोड़ी ही रही लोको न टोको ज्योति के रथ को न रोको यह सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा जल गया है दीप तो अंधेरा ढल कर ही रहेगा वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है क्यों न कितनी ही बड़ी हो क्यों न कितनी ही कठिन हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना ही पड़ा है आंधिया चाहे उठाओ बिजलिया चाहे गिराओ जल गया है दीप तो अंधेरा डल कर ही रहेगा पर जल गया हो तब अंधेरे में इस गीत को दोहराने से कुछ भी ना होगा बहुत लोग गीतों को दोहराने लगे ध्रम पद पढ़ रहा है कोई गीता दोहरा रहा है कोई कुरान को गा रहा है कोई दिया जलाओ ये दिया जलाने के शास्त्र इनको दोहराओ मत इनका उपयोग करो इनसे कुछ सीखो और जीवन में रूपांतरित करो इनको बोझ की तरह मत ढो और ये सब चोटें जो जीवन में पड़ती हैं सुबह न पड़े तो तुम जागोगे कैसे क्रोध भी काम भी लोभ भी एक दिन तुम उनके प्रति भी धन्यवाद करोगे अगर न कर सको तो तुम असली धार्मिक आदमी नहीं इसलिए तुम उसी को संत समझना उसी को सिद्ध समझना जिसने अब अपने जीवन की उलझनों को भी धन्यवाद देने की शुरुआत कर दी अगर तुम्हारा संत अभी भी क्रोध के विपरीत आग उगलता हो अभी भी काम वासना के ऊपर तलवार लेके टूट पड़ता हो अभी भी पापियों को नरक में भेजने का आग्रह रखता हो उत्सुकता रखता हो और अभी भी पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग के प्रलोभन देता हो तो उसने कुछ जाना नहीं वो तुम जैसा ही है उसने नए धोखे रच लिए होंगे तुम्हारे धोखे अलग उसके धोखे अलग तुम्हारी माया एक ढंग की है सांसारिक है उसकी माया मंदिर मस्जिद वाली लेकिन कुछ फर्क नहीं चोट खाकर ही तो इंसान बना करता है दिल था बेकार अगर दर्द ना पैदा होता सब चोटे अंततः था सब चोटे सृजनात्मक सभी से तुम बनोगे निखरोगे खिलोगे उठना है उनके पार दुश्मन की तरह नहीं, उनका भी मित्र की तरह उपयोग कर लेना जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए हैं उस मनुष्य की शुद्ध नंगे रहने से न जटा धारण करने से न पंखलेप से न उपवास करने से न कड़ी भूम पर सोने से न धूल लपेटने से और न उकड़ू बैठने से हो सकती जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए बुद्ध को नकार से बड़ा लगा है अब क्या अड़चन वो कह देते कि जिसको श्रद्धा उत्पन्न हुई मगर वो ना कहेंगे वो शब्द उन्हें रास नहीं आता परिस्थितियां भी नहीं थी श्रद्धा जैसे बहुमूल्य शब्द को बुद्ध ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते पर जो कहते हैं वो वही है तुम इसे ध्यान रखना जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए उनको उल्टी तरफ से यात्रा करनी पड़ती कान दूसरी तरफ से घूम कर पकड़ना पड़ता है श्रद्धा सीधा शब्द लेकिन वो कहते हैं जिसके संदेह नहीं समाप्त हुए वो कहते हैं संदेह समाप्त होने चाहिए संदेह की जो शून्य स्थिति है जहां संदेह नहीं है वही श्रद्धा की स्थिति लेकिन बुद्ध उसके संबंध में कुछ कहते नहीं वो नहीं से चलते वो हर जगह नहीं से ही व्याख्या और परिभाषा कर ने उनका शांत मैं मुला नसुद्दीन के घर बैठा था एक नया युवक एक बड़ी पोथी लेके आ गया मुल्ला को बड़ी बेचैनी होने लगी उस युवक ने कहा कि मैंने एक उपन्यास लिखा है और आप बुजुर्ग आप कविता भी करते हैं कहानियां भी लिखते हैं मैं बड़ा धन्यवादी होंगे अगर आप इसके इसलिए शीर्षक चुन दें होंगे कोई 2000 पन्ने मुल्ला ने गौर से पोथी की तरफ देखा उसने कहा कि ठीक इसमें कहीं ढोल का जिक्र है उसने कहा कि नहीं वो बच्चों का ढोल के जिक्र की पूछने की जरूरत मुल्ला ने पूछा इसमें कहीं नगाड़े का जिक्र है उसने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं तो उसने कब सब चुन दिया न ढोल न लंगाड़ा उठा अपनी और ले जा मैंने मुल्ला से कहा कि मुल्ला तुम मुसलमान हो कि बुद्धिस्ट बौद्ध मालूम होते हो ये तुमने खुद तरकीब निकाली इस इसका शीर्षक चुनने की न ढोल न नगाड़ा गलत भी कोई नहीं कह सकता क्योंकि दोनों का जिक्र नहीं बुद्ध श्रद्धा की बात नहीं करते हैं। कहते हैं जहां संदेह ना हो जिसके संदेह समाप्त हो गए नहीं से चलते लेकिन जिनके जीवन में तर्क है विचार है उनको ये बात जचेगी उनको ये बात समझ में आएगी जिनके जीवन में भाव है श्रद्धा है उनको थोड़ा अजीब सा लगेगा ये तो ऐसे हुए जैसे प्रकाश की परिभाषा के लिए अंधेरे को बीच में लाना पड़े लिया जा सकता है अर्चन नहीं है हम कह सकते हैं प्रकाश यानी अंधेरे का न होना यहां बिल्कुल अंधेरा नहीं बुद्ध कहते हैं वहीं जहां बिल्कुल अंधेरा नहीं मगर वो प्रकाश शब्द को नहीं लेते उनके संकोच और भय का कारण भी स्पष्ट है प्रकाश के नाम पर बहुत उपद्रव मच चुका है श्रद्धा के नाम पर बहुत अंध श्रद्धा फैल चुकी श्रद्धा के नाम पर श्रद्धा तो दूर सिर्फ अंधविश्वासों के जाल इकट्ठे हो गए इसलिए बुद्ध को मजबूरी में कहना पड़ा जिसके संदेह समाप्त नहीं हुए उस मनुष्य की शुद्धि असंभव जहां संदेह है वहां अशुद्धि रहेगी संदेह कांटे की तरह चुभता रहेगा प्राण शांत न हो सकेंगे फिर तुम कुछ भी करो तो बुद्ध ने वो सारी बातें जना दी हैं जो तथा तथित तपस्वी करते रहे नंगे रहने से कुछ भी ना होगा जटाजूट धारण करने से कुछ भी ना होगा धूल लपेट लेने से राख लपेट लेने से कुछ भी ना होगा उपवास करने से कुछ भी ना होगा कड़ी भूमि पर सोने से कुछ भी न होगा उकड़ू बैठने से कुछ भी ना होगा क्योंकि तो तो महावीर को उकड़ू बैठे बैठे समाधि उपलब्ध हो गई थी तो कई ना समझ उकड़ू बैठे थे चलो महावीर को उकड़ू बैठने से समाधि उपलब्ध हुई उनको भी हो जाएगी अभी भी बैठे मूल क्रांति भीतर घटती है बाहर से कुछ लेना देना नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि कोई उकड़ू बैठा हो और भीतर की घटना घट जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कोई शीर्षासन कर रहा हो और भीतर की घटना घट जाए ऐसा भी हो सकता है कोई बैठा हो कोई चल रहा हो और भीतर की घटना घट जाए ये तो बाहर के संयोगिक बातें हैं इनका कोई मूल्य नहीं है बुद्ध बट वृक्ष के नीचे बैठे थे घटना घट गई तब से बौद्ध बट वृक्षों के नीचे बैठ रहे हैं वृक्ष से क्या लेना देना है लोगों ने तीर्थ बना लिए उन स्थानों पर जहां किसी को घटना घट गई थी वो वहां जा जाकर बैठते हैं शायद असली बात देखो भीतर की तरफ देखो तो बुद्ध का इशारा यह है कि संदेह समाप्त हो गए हो भीतर से संदेह का उपद्रव मिट गया हो अगर भीतर थोड़ा भी संदेह है तो तुम जो कुछ भी करोगे वो अधूरा अधूरा होगा नग्न रहोगे तो अधूरी नग्नता होगी भीतर तो संदेह बना ही रहेगा पता नहीं उपवास करोगे तो अधूरा उपवास होगा भीतर तो कोई कहता ही रहेगा क्यों तो भूखे मर रहे भूखे मरने से कुछ होता लपेटोगे लपेटते रहना लेकिन हाथ अधूरे ही रहेंगे पूजा करना प्रार्थना करना लेकिन सब अधूरा रहेगा पूरा चाहिए जब हृदय पूरा का पूरा किसी कृत्य में लीन हो जाता है वही प्रार्थना अविर्भूत हो जाती तो बुद्ध कह रहे हैं जब तक तुम सर्वांगीण समग्रता से संदेह सुनने हुए कुछ ना करोगे कुछ भी ना होगा बढ़ाओ कल्पना के जाल तब भी स्वप्न बाकी है लगाओ तर्क के सोपान तब भी प्रश्न बाकी है तुम कितनी ही सीढ़ियां लगाओ तर्क से कुछ हल, हर, हल न होगा प्रश्न थोड़े पीछे ढकलते जाएंगे बस फिर फिर खड़े हो जाएंगे उत्तर चाहिए तर्क की सीढ़ियों से क्या होगा अनुमान करने से कुछ भी ना होगा ईश्वर अनुमान नहीं तर्क ज्यादा से ज्यादा अनुमान है ईश्वर अनुभव है तुम अंधेरे में बैठे बैठे अनुमान लगा रहे हो सोच विचार कर रहे हो बड़ी चिंता चला रहे हो मगर तुम्हारी चिंता से क्या होगा तुम्हारे विचार से जल तो न मिलेगा प्यास तो न बुझेगी तुम कितने ही भवन बनाओ विचार के सरोवर का कितना ही चिंतन करो अनुमान करो वर्षा न होगी भूखे हो भूखे रहोगे सोचो खूब छप्पन भोगों के संबंध में सोचो फाल सजाओ कल्पना के बढ़ाओ कल्पना के जाल तब भी स्वप्न बाकी लगाओ तर्क के सोपान तब भी प्रश्न बाकी कुछ हल न होगा अनुभव सुलझाता है और अनुभव तभी हो सकता है जब भीतर के संदेह तुम हटा के रख दो संदेह अनुभव नहीं होने देता तो इतने लोग मंदिरों मस्जिदों में गुरुद्वारों में प्रार्थना कर रहे हैं और सब प्रार्थना न मालूम खो जाती उस प्रार्थना से कहीं कोई जीवन की दीप्ति पैदा नहीं होती उस प्रार्थना से कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्राण निखरे उज्जवल हुए मंदिर से लौटता हुआ आदमी थका हुआ मालूम पड़ता है कोई जीवन की ऊर्जा लेकर नाचता हुआ लौटता नहीं मालूम होता प्रार्थना की ही नहीं मंदिर हो आया है बेफायदा है सिजदा गुजारी सुबह और शाम जब दिल ही झुक सकाना सरे बंदगी के साथ सिर झुकाते रहो कवायद होगी जो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है व्यायाम से जरूर होगा बेफायदा है सिजदा गुजारी सुबह और शाम जब दिल ही झुक न सका सरे बंदगी के साथ सिर झुके तब दिल भी झुके दिल झुके तब सिर भी झुके तुम पूरे पूरे झुको अधूरे अधूरे नहीं फिर तुम जहां झुक जाओ वही मंदिर और तुम जिसके सामने झुक जाओ वही परमात्मा है तुम पत्थर के सामने झुको तो परमात्मा है और अभी तुम परमात्मा के सामने भी झुको तो पत्थर क्योंकि तो परमात्मा तुम सृजन करते हो वो तुम्हारे भावों से निर्मित होता है वो तुम्हारी ऊंचाई है तुम्हारी उड़ान है तुम ही जब जमीन पर सड़क रहे हो तो तुम्हारे सामने जो भी है वो पत्थर है तुम जब ओड़ोगे तब तुम्हारे सामने जो भी होगा वो परमात्मा होगा बुद्ध श्रद्धा की बात नहीं करते लेकिन मतलब वही है फिर तुम उल्टे सीधे कुछ भी करते रहो आदमी ने कितनी कितनी चेष्टाएं नहीं की मैंने सुना है एक बड़ी पुरानी चीनी कथा है एक फकीर के पास एक संत पुरुष के पास तीन युवक आए वे तीनों सत्य के खोज ही थे और उन तीनों ने चरण सिर रखा और कहा कि हम सत्य के तलाशी हम बहुत दूर दूर भटकाएं अब आपकी शरण आए हमारी प्रार्थना है कि ये हमारी मंजिल हो कहीं और ना जाना पड़े उस फकीर नीनों को गौर से देखा उसने अपने झोले में से तीन स्वर्ण पात्र निकाले एक एक तीनों को दे दिया और कहा ये बातें पीछे हो लेंगी इन पात्रों को साफ कर लाओ स्वच्छ कर लाओ पहले ने पात्र को गौर से देखा पात्र स्वच्छ ही था ऐसा उसे लगा क्योंकि गंदे पात्रों से ही पानी पीने की उसे आदत थी वस्तुतः इतना स्वच्छ पात्र उसने कभी देखा ही ना था पात्र स्वच्छ ना था लेकिन उसका सारा अनुभव गंदे पात्रों का था उनकी तुलना में यह स्वच्छ ही मालूम हुआ सोने का था सोने ने ही उसे चकाचौन से भर दिया वो तो पात्र रख के वहीं बैठ गया दूसरे ने गौर से पात्र को देखा उठा बाहर की तरफ गया नदी की तरफ पहुंचा किनारे पे के नदी के उसने खूब रगड़ रगड़ के पात्र को धोया फिर से रगड़ा फिर भी तरफ न हुई तो पत्थरों से रगड़ने लगा उसने रगड़ ही डाला पात्र को वो पानी भरने योग्य भी ना रह गए, सफाई बिल्कुल कर दी उसमें छेद हो गए सोने का नाजुक पात्र था उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई लोहे के पात्र को साफ कर रहा हो जिदी था जब गुरु ने कह दिया तो उसने इसको अहंकार बना लिया कि साफ ही करके ले जाऊंगा उसने सफाई ऐसी की कि पात्र ही ना बचा जब वो लौटा के आया तो उसकी शक्ल पहचाननी मुश्किल थी, थी।, थी गौर से पात्र को देखा फिर से, से रुमाल निकाला भीतर गया घर में पानी में भिगाया और उस गिले वस्त्र से आहिस्ते से उस पात्र को साफ किया वापस लाके बैठ गया उस फकीर ने तीनों के पात्र देखे पहले के पात्र पर मक्खियां भिन्न भिना रही थी लेकिन उसे मक्खियां दिखाई भी नहीं पड़ रही थी क्योंकि मक्खियों में ही जिया था उसके चेहरे पर भी भिन्न भिना भिन भिन रही थी वो उनको भी नहीं बोला रहा था गुरु ने कहा कि तू जरा गौर से तो देख तूने पात्र साफ नहीं किया मैंने कहा था उसने कहा पात्र साफ अब और क्या साफ करना है सुंदर पात्र और क्या करना है गुरु ने कहा देख मक्खियां भिन्न भिन रही भिन उसने कहा कि वो तो इसलिए भिन्न भिना रही वो तो फूलों पे भी भिन्न भिना थी इससे क्या फूल गंदे वो तो पात्र की मधुरता के कारण भिन्न भिना रहे दूसरे से कहा पानी भर पहले का पात्र तो पानी भरने योग्य न था गंदा था दूसरा ने पानी भरा लेकिन पानी बह गया उसने सफाई जरूरत से ज्यादा कर दी थी पात्र ही नष्ट कर लाया कहते हैं गुरु ने दो को विदा कर दिया तीसरे को स्वीकार कर लिया तीसरे ने पूछा कि मैं समझा नहीं यह क्या हुआ ये लेन देन क्या है इस राज क्या है इस पात्रों के बांटने का चुनने का उससे तो गुरु ने कहा पहला भोग ही है गंदगी न रहने का आदि हो गया है उसका शरीर मक्खियों से भिन भिन्न आ रहा है वो उसको ही मिठास समझ रहा है सुंदरी समझ रहा है अभी आत्मा उसके जीवन में जग सके इसकी संभावना नहीं दूसरा त्यागी हठियोगी तोड़ फोड़ के आ गया नग्न बैठे हैं उपवास कर रहे हैं उकड़ू बैठे हैं शीशासन कर रहे हैं भूखे हैं प्यासे है धूप में शरीर को जला रहे हैं, कांटों पर लेटे राख रमाए बैठे हैं। गर्मी की भरी दोपहरी है आग जलाए धुनी रमाए बैठे सर्दी की रातें बर्फीली जगह में नंगे बैठे कप रहे पात्र को नष्ट कर रहे हैं, पात्र बहुत नाजुक है सोने से ज्यादा नाजुक है तुम्हारी देह सोना भी इतना नाजुक नहीं आखिर धातु धातु है देह बड़ी नाजुक स्वर्ण मंदिर है तुम्हारी देह उसके साथ दो दुर्व्यवहार हो सकते हैं एक तो दुर्व्यवहार है जो भोगी करता है और दूसरा दुर्व्यवहार है जो त्यागी करता है उस तीसरे को चुन लिया गया वो योग्य था क्योंकि वो समत्व को उपलब्ध था वो मध्य में था उसने ना तो एक अति की ना दूसरी अति की होश पूर्वक चीज को देखा और समझा पात्र गंदा भी था साफ भी किया इतना साफ भी ना किया कि पात्र नष्ट हो जाए तो क्योंकि ऐसी सफाई का क्या फायदा ऐसी औषधि का क्या फायदा कि मरीज ही मर जाए बुद्ध का सारा संदेश मध्यम निकाय का है मध्य मार्ग का है बुद्ध कहते हैं न भोग न त्याग बीच में ठहर जाना अगर तुम बेहोश हो तो तुम भोगी रहोगे अगर तुम बेहोशी से बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए प्रतिक्रिया में आ गए बेहोशी तो, तो न छोड़ी संसार से भाग खड़े हुए तो बेहोशी नया उपद्रव खड़ा कर लेगी उपद्रव बदल जाएगा अब तुम शरीर के दुश्मन हो जाओगे पहले शरीर के पीछे दीवाने थे अब शरीर के शत्रु हो जाओगे पहले सोचते थे शरीर से स्वर्ग मिलेगा अब सोचोगे की शरीर को कष्ट देने से ही स्वर्ग मिलने वाला है भाषा विपरीत हो गई लेकिन तुम जागे नहीं कहीं बीच में खड़े होने, जागरण मध्य में ले आता है वो अति नहीं है त्यागी तो ऐसा आदमी है जो विनाश को आतुर हो गया है नाराज भोग से न पाया इसलिए नाराज है ये तो नहीं समझ रहा कि मेरी भूल थी ये समझ रहा है कि भोग की भूल थी ये तो न समझा कि मैं शरीर के साथ जरूरत से ज्यादा जोड़ा था शरीर का ही दुश्मन हो गया छोटे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है दरवाजे से टकरा जाता है बच्चा तो दरवाजे को मारता है बाल बुद्धि है बालों मूर है सोचता है दरवाजे का कोई कसूर है ये खतरनाक काम है ये दोस्ती खतरनाक है बेहोशी से मैं एक कहानी पढ़ता था एक सूफी फकीर के पास एक भालू था जंगल से गुजरता था और छोटा सा भालू का बच्चा मिल गया बड़ा प्यारा था उसने से पाल लिया वो बड़ा हो गया उसकी सेवा भी करता था भालू एक दोपहरी की बात फकीर बहुत थका आता था यात्रा से लौटा था घर में कोई भी ना था बिना सूचना किए घर आ गया था कोई शिष्य मौजूद ना था भालू ही था तो उसने भालू से कहा कि देख तू बैठ जा किसी को भीतर मत आने देना मुझे विश्राम करना है कोई बाधा मुझ पर ना पड़े मैं बहुत थका हूं और चार घंटे की नींद अत्यंत अनिवार्य है, तो भालू बैठ गया दरवाजे पे पहरा देने फकीर सो गया एक मक्खी बार बार आके उसकी नाक पे बैठने लगी उस भालू भालू भालू ने अपना पंजा कई मक्खी मक्खी को उड़ाया। फिर भालू भालू था। उसको इतना गुस्सा आया कि तो वो बार-बार जिद -बार जिद करने लगी। बड़ी जिद जितना वो भगाने लगा वो वापिस उसकी नाक पे बैठने लगी आके उसने गुस्से में इतना झपट्टा मारा कि नाक भी उसने अलग कर दी फकीर की जब नाक कट गई तब उसने अपने शिष्यों को कहा कि भालू की दोस्ती ठीक नहीं बेहोसी की दोस्ती भालू की दोस्ती है पहले भोग में उलझाता है फिर जब भोग से उगता है तो नाक तोड़वा डालता है पहले शरीर के पीछे भटकाता है फिर शरीर की दुश्मनी में भटकाता है लेकिन भटकन जारी रहती संसार नहीं छोड़ना है बेहोशी छोड़नी है फरार का यह नया रूप है अगर हम लोग चिराग तोड़ के नूरे कमर का जिक्र करें ये भी एक पलायन है जिसको हम त्याग कहते भगोड़ापन है और ये ऐसा ही मूलतापूर्ण है जैसे कोई कहे कि हम तो दीयो को तोड़ देंगे तब हम रोशनी की चर्चा करेंगे दियो को तोड़ के जैसे कोई चांद की रोशनी की चर्चा करने की जिद करे दीये में भी चांद की ही रोशनी कितनी ही भिन्न हो चांद की ही रोशनी शरीर में कितना ही भिन्न जीवन हो तुम्हारा ही जीवन है परमात्मा का ही भाव है फरार का यह नया रूप है अगर हम लोग चिराग तोड़ के नूरे कमर का जिक्र करें क्या की वही कर रहा है वो भगवान का जिक्र कर रहा है लेकिन भगवान की दैन को तोड़ता है अलंकृत रहते हुए भी यदि कोई धर्म का आचरण करता है शांत दांत और नियत ब्रह्मचारी है तथा प्राणी मात्र के लिए दंड का जिसने परित्याग कर दिया है वही ब्राह्मण वही श्रवण वही भिक्षु अलंकृत रहते हुए भी राज सिंहासन पर बैठे बैठे भी परमात्मा की उपलब्धि हो सकती अलंकृत रहते हुए भी अलंकतो छेपी समम चरे संतो दंतो नीतो ब्रह्मचारी दंडम सो ब्राह्मणो सो समनों बुद्ध का ये वचन चौंकाएगा बौद्ध भिक्षुओं को भी धम्मपद रोज पढ़ते है लेकिन इसे शायद पढ़ते नहीं अलंकृत रहते हुए भी ठीक संसार में रहते हुए भी न ढूल रमाने की जरूरत न उकड़ू बैठ जाने की जरूरत न उपवास करने की जरूरत असली जरूरत कुछ और है वो है शांत होने की जरूरत समन करने की जरूरत भीतर जो तूफान है उन्हें विसर्जित करने की जरूरत भीतर जो काम वासना का जर है ऊर्जा जो विक्षिप्त घूम रही है भीतर उसे नियत अनुशासित करने की जरूरत उसी को वो ब्रह्मचरी कहते ब्रह्मचरी का अर्थ यह नहीं है काम वासना से लड़ना ब्रह्मचरी का अर्थ है काम वासना को समझ लेना शांति का अर्थ नहीं है अशांति से लड़ना शांति का अर्थ है अशांति को समझ लेना समझ शांत कर देती वही ब्राह्मण वही श्रवण वही भिक्षु ब्राह्मण तो भारत की पुरानी संस्कृति श्रवण जैनों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है वो भारत की दूसरी बहुमूल्य संस्कृति की धारा है और भिक्षु बुद्ध अपने सन्यासियों के लिए कह रहे हैं लोक में कोई ही पुरुष होता है जो स्वयं लज्जा करके अकुशल को वितर्क को नहीं करता जिस तरह उत्तम घोड़ा कोड़े को नहीं सह सकता उसी तरह वह निंदा को नहीं सह सकता है कोड़े दिखाए गए उत्तम घोड़े की भांति की उद्यमी संवेगवान हो श्रद्धा वीर समाधि धर्म विनिश्चय विद्या आचार और स्मृति से संपन्न होकर इस महान दुख को पार कर सकोगे लोक में कोई ही ऐसा विरला पुरुष से बुद्ध कहते हैं जो लज्जावान है जो सोचता है और अपनी मूर्छित दशा पर लज्जित है जो बूझता है और अपनी अवस्था को देखकर कर चकित होता है हैरान होता है ये मैं क्या कर रहा हूं मुझसे क्या हो रहा है जो अपने प्रति थोड़ा भी जागने लगा वो लज्जित होने लगेगा इस फर्क को समझना जरूरी तुम साधारणता अपराध अनुभव करते हो लज्जा नहीं लज्जा बड़ी अलग बात है अपराध बड़ी अलग बात है अपराध का मतलब होता है तुम डरे हो कि कहीं पकड़े ना जाओ अपराध का मतलब होता है कि करना तो तुम यही चाहते थे लेकिन परमात्मा राज, कानून समाज धर्म इसके विपरीत है अपराध का मतलब होता है कि अगर तुम्हें पूरी स्वतंत्रता होती और तुम्हें कोई दंड देने वाला ना होता कोई निंदा करने वाला ना होता तो तुम यही करते मजे से करते लेकिन बड़ी मुश्किल दंड है सजा है और अगर यहां बच जाओगे तो परलोक में ना बच तो वहां का डर है अपराध का अर्थ है करना तो तुम यही चाहते हो लेकिन दूसरे नहीं करने दे रहे और पकड़े जाने का भय ऐसे समझना मैं स्कूल में विद्यार्थी था तो मेरे उस स्कूल में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति शिक्षक थे वो मुसलमान थे और जिन शिक्षकों के करीब में आया उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे हमेशा वो परीक्षा के समय में सुपरिंटेंडेंट होते थे सबसे बुजुर्ग आदमी थे जब पहली दफा मैं परीक्षा दिया और वो सुपरिंटेंडेंट थे तो मैं बड़ा चकित हुआ वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि बेटो अगर चोरी करनी हो करना पकड़े मत जाना हम पकड़े जाने के खिलाफ अगर तुम्हें नकल करनी है दूसरे की कुशलता से करना है पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं न पकड़े गए तुम्हारा सौभाग्य अगर तुम्हें